जनो इधर तो भगवान राम सब भाइयों से परिपूर्ण हो रहे थे उधर राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा था जिसे देख गाने मन चिंता व्यापी, चिता ने चर पापी तब मुनि वर मन की ना प्रभु अब तर हरण महिवार शीघ्र ही विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे। शिष्टाचार होने के बाद अपने आने का कारण कहा तब दशरथ जी बोले ये राम लखनऊ दोनों ही सुत स्वामी मम प्राण सहारे हैं उस टूर चाचर दल दल ने को ये कोमल मारे हैं तब रशिष जी ने राजा को समझाया कि, क्या गहुमाया मोह सब तो पहु कुमार तुम नबी दि प्रभु अब तरजनो शीघ्र ही विश्वाम श्री भगवान राम तथा लक्ष्मण को, को लिए हुए अपने आश्रम को पहुँचे पहुँचते ही ताड़ का सुबाह और मरीच आदिक सब ने चर चढ़ आए प्राय प्रभु ने सब नाश किए कुछ भागे जो थे बच पाए थोड़े ही समय में सारा तपो मन निर्विघ्न हो गया इन्हीं दिनों राजा जनक के यहाँ का निमंत्रण आया तब धनुष ना था मुनि बर के सा था रास्ते में एक शिला पड़ी थी जो भगवान की चरण रज पड़ते ही सुवत पद पंकज मिटे सकल अब प्रगट भई गौतम नारी देखे रघुबर सब के सख कर मुनि बर और ऋषि भारी कुछ कहन चाहे पर कहन तक प्रभु रूप लख धीरज थारे सब शांत भय मन क्लांत गई रघुबर तुम बोली है प्यारे मैं महापतित तुम पति नाथ मैं दुखियारी तुम सुख दाय हे पंकज लोचन संकट मोचन त्रै लोकन तुम यश गायी अब देहु रजाई करहु विदाई हे रघुराजी नमन करम पर करहु अपराध छमहूँ अब कु नर तन कबहू अस कही गबुनी तज के अबनी गौतम पत्नी निज पति लोका धन धन रघु नंदन कुमर चरण दिन शरण रतन नहीं भय शो गौतम पत्नी साफ सो यही विधि मुक्त कराय मुनि संग श्री रघुबर लखनऊ पहुंचे मिथिला